आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए मुंबई से बीई के चेयरमैन मिस्टर अनिल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से अनिल कोकिल सिंह का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले मेरी और आपकी पहली मुलाकात है तो हमारे सुनने वाले भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताए सुनने वाले सभी को मेरा पहला नमस्कार और मैं बी एस टी का एम्प्लॉय था लास्ट थर्टी ईयर से मैं बी में काम करता था और अभी एक लास्ट बिफोर टू मंथस में अभी यहाँ बी ऑर्गेनाइजेशन का कमेटी का चेयरमैन हो रहा हूँ और, और मेरे पिताजी में ही कंडक्टर करके काम करते थे और शिवसेना का काम करते हुए लास्ट इयर्स से काम करते करते शाखा प्रमुख हुआ था लालबाग परेल विभाग में और उसके बाद में माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी है उन्होंने मुझे नगर सेवक की इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे संधि दी और उसके बाद में मैं कॉरपोरेटर हो फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट बार चुन के आया और टाइम डायरेक्ट मुझे उन्होंने चेयरमैन के इस पोस्ट के ऊपर बिठाया मैं उनका बहुत शुक्रगुजार गुजर हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका चेंड हुआ उसके बारे में आपने बताया तो आपका इस फील्ड में ट्रांसपोर्ट फील्ड में आने का कैसे हुआ ट्रांसपोर्ट फील्ड में आने का मैं बीएसटी में बी में पिताजी काम करते थे बीएसटी में uh, 1981 में मैंने एप्लीकेशन किया था ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसिप के लिए तो उस टाइम मेरा चयन हुआ और 1981-84 तो तक मैं अप्रेंटिस की मोटर मैकेनिक इस पोस्ट की, की। और बाद में 84 से टू uh, तक तक मैं बी में काम कर रहा था और जानवरी एंडिंग में मैंने रिजाइन दी और और और का इलेक्शन में चुन के मैं। है है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे बढ़ते हैं हैं हैं रोड ट्रांसपोर्ट एनर्जी ये ये दो विभाग आपके पास है। इस दोनों दोनों क्षेत्र को आप संभालते तो चीजें अलग अलग होने के बावजूद भी इसको कैसे आप हैंडल करते हैं ट्रांसपोर्ट पूरे मुंबई में पनवेल और ट्रांसपोर्ट सेक्शन हमारा चलता है और सप्लाई विभाग जो है सप्लाई सप्लाई डिवीजन वो ओनली ऑर्गेनाइजेशन हाँ, और और अच्छी तरह से काम कर रहा है और ये ट्रांसपोर्ट और आ, सप्लाई इसके इम्प्लॉयी और ऑफिसर इतने अलर्ट है की कौन सा भी प्रॉब्लम आया सामने तो इमीडिएट उस, उसके ऊपर Uh, कुछ सोल्यूशन निकाल के उसमें सब कंज्यूमर्स है इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स उनके लिए इमीडिएट uh, उनके लिए सेवा दी जाती है और ट्रांसपोर्ट में जो बस ड्राइवर बस कंडक्टर जो है वो दिन रात चौबीस 24 फोर आवर्स हमारी सेवा मुंबई के सब जनता के लिए नागरिकों के लिए प्रवासियों के लिए हमारी सेवा चलती बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की ये दो चीजें हैं रोड ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इन दोनों को आपकी नजर से आप इनमें कौन सी विशेषता देख रहे हैं मेरी नजर से ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन जो है आ, बस सेक्शन ट्रांसपोर्ट का है जी. वो लास्ट पहले बीएसटी का अंडरटेकिंग थी वो ट्राम थी पहली हुँ. उसके बाद में बीएसटी का बस सेक्शन शुरू हुआ और इस एस टी को बहुत पुराना इतिहास है बी के लिए मेरे पिताजी ट्राम में भी काम करते थे कंडक्टर करके ट्राम जो पहले मुंबई में चलती थी उसमें काम करते थे कंडक्टर करके उन्होंने काम किया है और तभी से मैं, मेरे मुझे एक आकर्षण था एक ट्रांसपोर्ट डिवीजन है बीएसटी है उसमें मैं सर्विस में लग जाऊं और आ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये सर्विस में लगने के बाद सोशल वर्क में आके मुझे मैं कभी इस बी एस ऑर्गेनाइजेशन का, का चेयरमैन हो सकता हूँ लेकिन ये जो हुआ है वो सब शिवसेना है और उद्धव जी ठाकरे हैं उनके वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है मेरा ये ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्ट हुआ लेकिन ये सप्लाई विभाग जो है ये सप्लाई विभाग भी इतना अलर्ट है कि ये सप्लाई विभाग से ऐसा है मुंबई का ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई का बीएसटी का कि एक पांच मिनट भी लाइट गई तो यहाँ का सब स्टॉप हो सकता है बी अंडरटेकिंग का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि ऐसा बहुत रेयर टाइम होता है कि लाइट जाती है लेकिन इतने अच्छी सर्विस बीएसटी में है बीएसटी का आ, सप्लाई विभाग की उसके लिए सब आ, सप्लाई विभाग के सब अधिकारी और वो ग्रास रूट पे काम करने हुए कर्मचारी है उनको श्रेय दिया जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये काम हो रहा है एनर्जी सप्लाई का और रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में एक और मैं पूछना चाहूंगा हाल ही में जो है कुछ सालों से मेट्रो ट्रेन्स मुंबई में शुरू हो गया है तो उसका कुछ परिणाम आपके इस रोड ट्रांसपोर्ट पे हुआ है क्या अगर हुआ है तो आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं मेट्रो ट्रेन की वजह से जो डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस पैसेंजर को मिला है जी जी उसके लिए जब यहाँ से बस स्टेशन से मेट्रो का जो स्टेशन है वहाँ से आ, लोकल एरिया में जाने के लिए बस की जो सुविधा है वो ज्यादा से ज़्यादा देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और दूसरी बात इसमें ऐसी है कि आ, जो प्रवासी है बीएसटी के जो पास होल्डर है जो ई पास आ, उनके पास है जिन्होंने जो प्रवास आ, आ, पास निकाल के मंथली क्वार्टरली ईयरली पास लेके जो प्रवास करते हैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री uh, uh, बरस में एक बार और हेल्थ चेकअप वो 50 परसेंट में ऐसी सुविधा उनको उपलब्ध कर कर दी है उसकी वजह से प्रवासी बेस की तरफ आने के लिए शुरुआत हुई है अच्छा, अच्छा। <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप अपने कस्टमर्स को ध्यान दे रहे हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित भी करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग चेयरमैन बीईएसटी e. मुंबई के अनिल जी से बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि किस तरह से दोनों चीज़ें जो है वो देख रहे हैं एक तो एनर्जी का भी और ट्रांसपोर्ट का भी अनिल जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो मुंबई में आप रहते हैं और शायद आपने सिक्सटी सेवेंटीज़ के पुराने गीत भी होंगे तो कौन सा एक गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है पुराने गीतों में से जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे. <laughs> <laughs> बात कहेंगे क्या है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है तो चलिए सफर पिक्चर का का मुकेश मुकेश आवाज में सुनाया है सब डिटेल आपके पास है बहुत ही अच्छा लगा सर आपने बताया आप सुना है रेडमोथन नाइन पॉइंट पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा संगीत सफर इस फिल्म का सुनते रहो मस्कराते रहो जो तुमको हो पसंग वो जो तुमको हो पसंद साथ तो मर जाते हम तभी के दे ना आप साथ तो मर जाते हम तभी के पूरे हुए हैं आपसे अरमा हम जिंदगी को आपकी हम जिंदगी को आपकी की स्वा कहेंगे तुम दिन को अगर तो अपनी जुबान से आपके अपनी जुबान से आपके अपनी जुबान से आपके जज्बा है तुम जिनको अगर हो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और चेयरमैन ऑफ बी मिस्टर अनिल जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं अनिल साहब फिर से एक बार आपका स्वागत है और जैसे कि एक न्यूज समाचार जैसे सुनने में आता है लोगों से कि 2020 से लेकर दो तक इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी क्या आप भी इलेक्ट्रिकिटी पर चलने वाले बसेस को लाएंगे हमारे शिवसेना के युवा सेना के प्रमुख जो है आदित्य जी ठाकरे उन्होंने लास्ट मंथ में एक प्रोग्राम हमारे यहाँ बीएसटी में हुआ था हाँ। उन्होंने उसमें घोषणा की है कि पर्यावरण के अनुसार जो बैटरी के ऊपर चलने वाली बसेस जो है वो बस लॉन्च लॉन्च करने वाले है और दूसरी बात बी एस टी ऐसी दस बसेस पहले खरीदी कर रही है जो मा, मुंबई महानगर पालिका ने उसके लिए अनुदान दिया है तो अभी एक दो तीन महीने में वो बसेस भी बी में आ जाएगी वो शुरुआत है दस बसेस से बाद में आगे आगे बैटरी के ऊपर चलने वाली बसेस बी में लॉन्च हो जाएगी अच्छा इसका कुछ अपने पास सर्वे वगैरह किया है की ये बसेस कितनी अच्छी तरह से काम करती है ऐसा कुछ आइडिया आपके पास है बसेस बसेस चलती है और उसका सर्विस भी अच्छा है उसने जाके देखा है जहाँ चलती है वहाँ देश अच्छा। के प्रशासन के अधिकारी वहाँ जाके देखा है और बाद में उसका निर्णय लिया है लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम उसमें है तो बाद में देखा जाएगा लेकिन शुरुआत तो करनी चाहिए क्योंकि <laughs> हाँ शुरुआत होने के बाद ही पता चलेगा उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते है लेकिन शुरुआत नहीं की तो समझेगा ना और पर्यावरण के हित से देखने को जाएंगे तो बैटरी के ऊपर उसमें प्रदूषण कम होगा मुंबई का मुंबई में तो हो हो, पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो कम हो सकता है तो हमें शुरू करना चाहिए और उसके बाद देखेंगे की क्या हो रहा है और केंद्रीय मंत्री जो है ऊर्जा मंत्री माननीय अनंत गीते जी वो उन्होंने भी एक पत्र हमें दिया था कि केंद्रीय लोकसभा से से से हमें 16 करोड़ का ओ बसेस देने के के लिए मंजूर करने वाले हैं तो मैं इस के मैं इस चैनल थ्रू उनका भी आभारी एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आपके स्टाफ के लिए कौन सा वेलफेयर योजना है और आपके बीएसटी एस का परिवार काफी बड़ा मालूम होता है तो साधारण कितना स्टाफ हो सकता है अंदाजन थोड़ा सा पूरा बी का परिवार के बारे में बताइए और योजनाओं के बारे में बताइए बी का पूरा स्टाफ है और उसके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज हमारी होती है की वो जो स्टाफ है उनके बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए सिसोरिटी दी जाती है उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और उसमें जो ईयरली उनका जो फी रियम्बर्समेंट की जाती है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है स्टाफ को कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है ऐसे अनेक योजनाएं बी एस टी के स्टाफ के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक बात पूछना चाहूंगा जैसे कि मुंबई की अगर बात करें मुंबई की जनता से अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही रनिंग है यानी लाइव बताते हैं सभी लोग मुंबई का जो मुंबई कभी रुकती नहीं है हमेशा चलती रहती है मुंबई की जनता से आपकी क्या अपेक्षा है इस मुंबई वासियों के द्वारा आप सेवा करते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का आप ध्यान रखते हैं तो उन लोगों से क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया मैं ये मुंबई के बस को जो लाल बस है वो मुंबई का इतिहास है वो ऐतिहासिक बस है और वो बस अगर मुंबई में नहीं दिखे तो मुंबई है ऐसा लगता नहीं तो मुंबई में बस होनी चाहिए तो वो बस से प्रवास करके जो बस बी एस का भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है तो उसके लिए प्रवास जब सब जनता है नागरिक है उन्होंने बस से प्रवास किया तो ये हमारा इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आ सकते हैं ओला उबेर शेयर टैक्सी शेयर रिक्शा ये तो बिजनेस करने के लिए वो लोग सामने खड़े हैं लेकिन बी एस ऐसा उपक्रम है कि वो सिर्फ सेवा देती है जनता के लिए नागरिकों के लिए अगर सेवा कर सेवा देनी है तो उसमें प्रवासी और नागरिकों का भी शेयर उसमें होना चाहिए उनका उन्होंने प्रवास वो बस से करनी चाहिए मैं आपके चैनल के थ्रू से और सब प्रवासी जनता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर टैक्सी शेयर रिक्शा और ओला उबेर ऐसी प्राइवेट गाड़ी छोड़ के बस से प्रवास करना शुरू कीजिए जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं भी कहना चाहूँगा कि मुंबई वासियों को जब भी हम लोग अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं या करना चाहते हैं यानी आना जाना करते हैं तो नज़दीक वाली जो चीज़ें होती हैं कहीं भी हम लोग छोटे स्टेशन पे एक दो स्टेशन पे जाना चाहते हैं तो अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तब तो वो बहुत अच्छा है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसके वजह से आपका जो है पर्यावरण में एक योगदान रहेगा सिर्फ वो सेवा तो सरकार कर रही है मुंबई के ट्रांसपोर्ट वाले कर ही रहे हैं अपने बसेस के द्वारा लेकिन आप उसमें अगर उस सुविधा का लाभ लेते हैं तो दो चीज़ें हो जाती हैं एक तो आपके पैसे बच जाते हैं और आपको पर्यावरण में योगदान देने का भी बेनिफिट आप ही को मिलता है बहुत ही अच्छी बात अनिल जी आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी मुंबई के वासी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो पब्लिक यानी बस सेवा का उपयोग करें ऐसी मेरी शुभ और मैं कहूँगा कि आप जरूर इसी का उपयोग करें एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी हॉबीज होती हैं अपनी अपनी एक रुचि होती तो आपका जो हॉबीज़ है उसके बारे में बताइए। मेरा सोशल वर्क करना ये मेरी हॉबी है और जब काम होता है तो मैं खुश रहता हूं काम नहीं होता तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं जा। तो काम करना करते रहना यही मेरी हॉबी है <laughs> अच्छा सोशल वर्क की जब बात आपने की है तो किस तरह के सोशल वर्क में काफी रुचि आप लेते हैं मैं, मैं शिवसेना का काम करता हूँ शिवसेना का सादा कार्य करता हूँ और शिवसेना प्रमुख सम्मान आदरणीय बाला ठाकरे उनसे मैं प्रेरणा लेके और लास्ट थर्टी फाइव इम कर रहा हूँ और मुंबई में अनेक समस्या आती है मेरे वार्ड में जहाँ से मैं नगर सेवक करके चुन के आया हूँ वहाँ मैं दस बरस शाखा प्रमुख करके काम किया हूँ तो सामान्य जनते के जनता के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं सामान्य जनते का जनता का प्रॉब्लम क्या होता है वो मुझे सब नजीक से देखा हूं मैंने और वो प्रॉब्लम किसी को नहीं आना चाहिए इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता हूं उसके लिए वक्त कम पड़ता है और तो वक्त अगर मुझे मिलता है तब वो <laughs> मैं सोशल वर्क करते रहता हूँ अगर सोशल वर्क वो टाइम पे मेरे सामने नहीं होता है तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ काम करते रहना ऐसा मेरा यही मेरी हॉबी है बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से आपको जो है एक खुशी होती है जब भी आप इस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं हालांकि अभी आपके पास ट्रांसपोर्ट और एनर्जी ये दोनों विभाग है जिसके वजह से आपको टाइम कम मिल रहा है लेकिन फिर भी जब भी आपको टाइम मिलता है तो उन सारी चीज़ों को आप करना पसंद करते हैं बहुत ही अच्छी बात लगी आपकी मुझे और एक बात पूछना चाहूँगा कि, कि युवा पीढ़ी के लिए आपके द्वारा क्या संदेश आप देना चाहते हैं क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी एक यंग ब्लड जिसको कहते हैं गर्म खून है उनके पास तो वो कुछ भी कर सकते हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी के सामने मेरा बहुत सबकी बहुत अपेक्षा होती है क्योंकि आगे का नेक्स्ट जनरेशन जो है वही हमारे महाराष्ट्र हो इंडिया हो सबको आगे लेके जाने वाले हो तो बीएसटी के बारे में मैं कहूँगा तो उन्होंने जो युवा पीढ़ी है जो मोटरसाइकिल यूज करते हैं अपनी फोर व्हीलर यूज करते हैं तो बी के जो एम्प्लॉय है उनके जो रिलेटिव है मुंबई में जो नागरिक है थाना कल्याण पनवेल से जो लोग आते हैं जो युवा पीढ़ी आती है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐतिहासिक बेस्ट सेवा है बी एस अंडरटेकिंग उसको अगर आप हम, हमें सबको मिलकर आगे लेके जाना है तो बी के लिए आपका योगदान देने के लिए बी से प्रवास करेंगे तो ये ऐतिहासिक बेस्ट अंडरटेकिंग है वो आगे लेके जाने के लिए बहुत अच्छा सहकार्य होगा अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए युवा पीढ़ियों को आपने आह्वान किया कि बीएसटी का जो सर्विस है उसका उपयोग करें और बीएसटी को भी आगे ले जाएं और अपना पर्यावरण को भी बचाएं हमारे सभी राजस्थान और गुजरात और पूरे भारतवर्ष में जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप एक मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे सब स्रो, सब जो है नाइन्टी पॉइंट फोर के जो राजस्थान और बॉर्डर के तक है मेरा उनको सलाम उन्होंने जो सुन के लिया यहाँ तक का और बी के बारे में सब मालूम करके ली और दूसरी बात आपने भी मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके अच्छी मुलाकात लिया आपने और वो सब वो सुन रहे हैं वो सुनने के बाद उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए कि बेस्ट अपनी है वो बेस्ट बेस्ट, बेस्ट रहनी चाहिए और बेस्ट, बेस्ट बेस्ट रहने के लिए मेरा भी कुछ तो योगदान होना चाहिए ऐसा सोच के आगे जाइए और बेस्ट को अच्छा दिन आने के लिए आपका सब का मिलने के लिए आप प्रार्थना कीजिए इतना ही मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप जिस विभाग में हैं जिस चीज को आप संभाल रहे हैं उसके प्रति आपका जो है बहुत प्यार है लगन है और उन्ही चीजों को आप लोगों के साथ जोड़ना चाहते है बहुत ही अच्छा लगा आपके इस भाव को देख थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आशा करता हूँ कि समय समय पर हम आपसे जुड़ना चाहेंगे और इस तरह की अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी सुनते रहो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा मेरे देश की धरती जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा असख अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा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 रंग और हँसी खुशी का चारों है घेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा